ब्रह्मबिंदुपनिषद ग्रंथमभ्य मेधा विज्ञान विज्ञान तत्वत पलालमेव धान्याजे ग्रंथम ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि ग्रंथ का अभ्यास करने के पश्चात उसमें निहित ज्ञान विज्ञान को मूल तत्व को ग्रहण कर ले तदनंतर ग्रंथ को त्याग देना चाहिए ठीक उसी भांति जैसे कि धान्य अर्थात अन्न को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अन्न तो प्राप्त कर लेता है और पुआल को खलिहान में ही छोड़ देता है गवामरेक वर्णा क्षीरप्येक वर्णता क्षीरव्य ज्ञानम लिंगिनस्तु गवाम यथा अनेक रूप रंगों वाली गौों का दुख एक ही रंग का होता है ठीक वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अनेक सांप्रदायिक चिन्हों को धारण करने वाले मनुष्यों के विवेक को भी गौों के दूध की तरह ही देखता है बाहर के चिन्ह वेद से ज्ञान में किसी भी तरह का अंतर नहीं आने पाता घृत में वैसी निगूम भूते भूते चिज्ञान जिस प्रकार दूध में घृत अर्थात घी मूल रूप से छिपा रहता है उसी तरह ही प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में विज्ञान अर्थात चिन्हय ब्रह्म स्थित रहता है जैसे घृित प्राप्ति के लिए दूध का मंथन किया जाता है वैसे ही विज्ञान स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मन को मथानी रूप में परिणित करके सतत मंथन अर्थात ध्यान एवं विचार करते रहना चाहिए ज्ञान नेत्र चौधरे वह वन्धिवत परम निष्कलम निश्चलम शांत तद ब्रह्माह मृति स्मृतम इसके पश्चात ज्ञान दृष्टि प्राप्त करके अग्नि के शरीर तेजस्वरूप परमात्मा का इस भांति अनुभव करे कि वह कलाशून्य निश्चल एवं अति शांत परब्रह्म मैं स्वयं ही हूँ यही विज्ञान कहा गया है सर्वभूता वसत्यपी सर्वाग्राहक तदस्म्य हम वाचुदेव तदस्में हम वासुदेव इति जिसमें समस्त भूत प्राणियों का निवास है जो स्वयं भी सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है एवं सभी पर अहेतुकी की कृपा करने के कारण प्रसिद्ध है वह सभी आत्माओं में स्थित वासुदेव मैं ही हूँ वह वा सर्वात्मा वासुदेव मैं स्वयं ही हूँ इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण हुआ ओम सहना सहनो सह नौन सह वीज कह तेजस्वीधीतमस्तु माविद्विषा वह ओ शाति शाति ओम इति ब्रह्मबिंदु ब्रह्मबिंदूपनिष् समाप्ता